अध्याय पंद्रह पुरुषोत्तम योग भगवान ने कहा कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्त वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं इसकी टहनिया इंद्रिय विषय है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 जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिस जिससे काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोहरित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं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 लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ जीव दो प्रकार के है च्युत तथा अच्युत भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतव में इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ